शिव पुराण रुद्र संहिता तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके बध तक का प्रसंग सुनाकर कर कुमार जी ने कहा मोने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है व्यास जी संखचूर नामक एक महावीर था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए ये मननशील धार्मिक विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी तेरह कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था मुझे उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था उसका पुत्र दम्भ हुआ जो जितेंद्रिय विष्णु भक्त था जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को को चिंता व्याप्त हो गई उसने को गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके एक लाख वर्ष बीत गए तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जातुल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले वहाँ पहुँच सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले देव देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं यह आप ही बतलाइए दिन बंधो अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए